शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति कलिका श्री मधुसूदन मंडल मैं पूर्वी बंगाल के बरिशाल जिले के अंतर्गत गाभा हाई स्कूल का छात्र था मेरा घर गाभा से लगभग तीन मील दूर एक गांव में था हमारे गांव में उन दिनों शिक्षा का प्रकाश विशिष्ट नहीं हुआ था और श्री रामकृष्ण विवेकानंद का नाम भी किसी ने नहीं सुना था जब मैं अष्टम श्रेणी में पढ़ता था तब कुछ सहपाठियों से मिलकर बांस के खंभों पर छप्पर डालकर एक छोटा सा कक्ष बनाया था जिसमें श्री राम कृष्ण विवेकानंद के चित्र रखकर संध्या समय सब लोग धूप धुना आरती स्तोत्र पाठ भजन आदि करते थे एक दिन एक मित्र के अनुरोध पर उसके घर जाकर मैं वहीं संध्याकालीन अनुष्ठान में सम्मिलित हुआ वहाँ श्री श्री ठाकुर की श्री मूर्ति के दर्शन और कथा कथामृत ग्रंथ से कुछ श्रवण करने से मैंने अपने हृदय में एक अपूर्व प्रेरणा का अनुभव किया उसके बाद प्रायशः मैं वहाँ जाया करता था श्री ठाकुर और स्वामी जी की जीवनी और उपदेशों के संबंध में पुस्तकारी पढ़ने का भी वहाँ मौका मिल जाता था इस प्रकार से श्री ठाकुर की कृपा से मुझे कुछ धर्म प्रेरणा प्राप्त हुई बरशाल ब्रजमोहन कॉलेज में आई ए तथा कलकत्ते में बीए का अध्ययन समाप्त हुआ इतने में मेरा विवाह हो गया 1920 सौ ईस्वी में छात्र जीवन समाप्त कर जब मैं निकल आया तो मेरे सामने दो प्रश्न थे मेरी जीविका क्या होगी और मेरे दीक्षा गुरु कौन होंगे उस समय यह जानकर के श्री रामकृष्ण संघजन्य श्री श्री शारदा देवी कलकत्ते के बाग बाजार स्थित उद्बोधन मठ में अवस्थान कर रही हैं न उनके दर्शन के लिए पहुंचा और पूजनीय स्वामी शारदानंद महाराज से श्री श्री के दर्शन तथा दीक्षा लाभ की प्रार्थना जताई श्री माँ अस्वस्थ थी इस कारण केवल दर्शन और प्रणाम करने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ किन्तु दीक्षा लेना संभव न हुआ स्वामी शारदानंद जी ने मेरी दीक्षा की प्रार्थना सुनकर गंभीर स्वर से कहा माँ अस्वस्थ है अब दीक्षा नहीं होगी जब उस समय एक ज्योतिषी ने जोर देकर कहा था कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट मेरे दीक्षा गुरु होंगे नौकरी हुई और एक पुत्र भी हुआ पत्नी पुत्र परिजन तथा सरकारी काम लेकर जिस प्रकार सब लोग चलते हैं उसी प्रकार मेरे भी जीवन के तीन साल बीत गए दीक्षा लाभ का कोई मौका नहीं मिला उसी समय एक दूसरे ज्योतिषी ने कहा ग्यारह दिनों के भीतर दीक्षा लाभ की संभावना है इस बात को सुनकर बेलूर मठ जाने का मैंने निश्चय कर लिया किंतु मन में भय होने लगा कि कहाँ तो बेलूर मठ के प्रेसिडेंट जो त्यागियों में श्रेष्ठ हैं और सन्यासियों में राजा और कहा मेरे जैसा एक तुच्छ धन मान कुलहीन भक्ति विश्वास रहित गृहस्थी का कीट क्या वे मुझे आश्रय देंगे यदि दे भी तो कह सकते हैं कि गृहस्थी छोड़ दो तब क्या होगा फिर मन में ऐसा संदेह भी उपस्थित हुआ कि प्रेसिडेंट कौन है वह तो मैं नहीं जानता उन्हें कभी देखा भी नहीं है उनके बारे में कुछ सुना भी नहीं किंतु उन्हीं को जीवन के ध्रुव नक्षत्र के रूप में ग्रहण करना होगा ऐसी द्विधा में पढ़कर मैं एक दिन बहुत ही संकोच के साथ बेलूर मठ पहुंचा वहां किसी से परिचय नहीं था पूछने पर पता लगा कि श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ और मिशन के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं और इस समय वे भवानीपुर के गदाधर आश्रम में हैं मैं उसी दिन मठ से लौट कर तीसरे आश्रम पहुंचा। ऊपर के एक कमरे में जाकर देखा कि एक वृद्ध साधु खाट पर विश्राम कर रहे हैं और पाँच सौ विभिन्न वयस के युवक कोई खड़े और कोई बैठे हैं देखते ही है समझ में आया कि यही प्रेसिडेंट महाराज हैं मैं प्रणाम कर वहीं बैठ गया 1923 सौ ईस्वी के नवंबर मास का समय था श्री श्री शिवानंद महाराज युवक भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे और आनंद मना रहे थे बातचीत में भगवत भक्त की बात उठते ही उन्होंने कहा तुम ही लोग तो भक्त हो नहीं तो यहाँ क्यों आए हो जटाजूट माला चंदन धारण किए बिना कोई भक्त नहीं होता ऐसी बात नहीं है इस बात को सुनकर मुझे कुछ ढाढ़त मिला थोड़ी देर बाद एक अधिक उम्र वाले व्यक्ति वहाँ आए अध्यक्ष महाराज ने उस दिन सुबह कुछ लोगों को दीक्षा दी थी उनमें एक छोटी लड़की भी थी उसका नाम लेकर उस नवागत ने कहा महाराज आपने यह क्या किया वह तो एकदम बच्ची है वह दीक्षा का क्या समझती होगी उत्तर में महाराज ने कहा तुम क्या जानोगे देखना वह भविष्य में बहुत उन्नत होगी वह भाग्यवती लड़की कौन थी मुझे जानने का मौका नहीं मिला और उसके जीवन की क्या गति हुई यह भी मैं नहीं जानता किंतु दीक्षा गुरु के कार्य स्वाभाविक कृपा से दान और तेजोदीप्त वाणी से मेरे मन के सारे संदेहों का को दूर कर दिया ऐसा लगा मानव साधारण नहीं गुरु नहीं है ये तो भूत भविष्य दर्शन करने वाले हैं यही यथार्थ में सदगुरु हैं यदि मैं मुझे अपने उदारता से कृपा करें यदि ये मुझे अपने उदारता से कृपा करें तो मेरा जीवन सार्थक होगा मैं मन में यही प्रार्थना कर रहा था और कमरे के एक कोने में बैठकर सब कुछ देख सुन रहा था इधर रात बढ़ने लगी महाराज के रात्रि भोजन का समय भी आ गया कब मुझे होश आया अब तक अध्यक्ष महाराज ने भी मुझसे कुछ पूछा नहीं था और मैंने भी कुछ नहीं कहा था और गदाधर आश्रम में जाने का कारण भी नहीं बताया था जब महाराज जी भोजन करने बैठे गए तो कमरे के बरामदे के सामने खड़ा होकर मैं बोल उठा महाराज मैं अपने को बहुत ही निराश से समझता हूँ आप कृपा कीजिए इस बात को सुनकर उन्होंने करुण स्वर करुण के स्वर में करुणा के स्वर से कहा अच्छा दीक्षा होगी कल सुबह बेलूर मठ जाना यही मेरा प्रथम श्री गुरुदर्शन तथा श्री श्री महापुरुष जी के साथ प्रथम वार्तालाप था दूसरे दिन भोर में स्नानादि करके लगभग नौ बजे मैं बेलूर मठ पहुंचा उस समय पूज्य पथ महापुरुष जी फर्श पर बैठकर चिट्ठी दिख रहे थे सामने एक छोटी मेज थी मैंने कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम किया उन्होंने भी मुझे इशारे में बैठने के लिए कहा साथ में कुछ फल थे खाली हाथ साधु दर्शन के लिए जाना नहीं चाहिए श्री ठाकुर की बात स्मरण कर मैं कुछ फल ले गया था किंतु मैं दीक्षा प्रार्थी होकर गया था दीक्षा के लिए क्या कर्तव्य है क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं कुछ भी नहीं जानता इस संबंध में मन में कोई बात नहीं उठी थी और न कोई तैयारी ही की गई थी थोड़ी देर बैठने के बाद महाराज ने अपने सेवक से कहा इसकी दीक्षा होगी कुछ समय के अंतर चिट्ठी लिखना समाप्त करके उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने गंगा स्नान किया है या नहीं किया है कहने पर उन्होंने मुझे ठाकुर मंदिर में जाकर बैठने के लिए कहा इस समय सेवक शंकर महाराज ने मेरी अवस्था देख मेरे हाथ में दो फल देकर कहा इसी से गुरु दक्षिणा दीजिएगा वह फल हाथ में लेकर मैं ठाकुर मंदिर में गया महापुरुष महाराज छत के रास्ते वहां उतर आए वहां पुराना ठाकुर मंदिर था वहां अभी भी श्री ठाकुर की बड़ी फोटो रखी हुई है श्री ठाकुर के सामने एक कांच के बक्से भीतर, के भीतर श्री ठाकुर के व्यवहार की चर्म पादुका थी उसके सामने दो आसन बिछे हुए थे गुरुदेव स्वयं एक आसन पर बैठ गए और मुझे दूसरे आसन पर बैठने के लिए संकेत किया फिर मुझे श्री ठाकुर को प्रणाम करने के लिए कहा मैंने आसन पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए श्री ठाकुर की पादुका को की ओर प्रणाम किया मुझे आत्मन करने के लिए उन्होंने कहा मैं आत्मन विधि क्या जानूँ श्री श्री ठाकुर का स्मरण कर मैंने केवल गंगा जल का स्पर्श किया इसके अनंतर श्री गुरुदेव ने पूछा कि मुझे कौन सा भाव अच्छा लगता है मेरे कहने पर बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर गुरुदेव ने मुझे बीज मंत्र प्रदान किया और इष्ट मंत्र का निर्देश देकर कहा यह मंत्र सुबह शाम कम से कम एक सौ आठ बार जप करना और श्री श्री ठाकुर को पकड़े रहना मुझे बहुत आशीर्वाद देकर वे उठकर जा रहे थे इतने में मैंने झट खड़े होकर दो फल गुरुदेव के हाथ में दिए उन्होंने कहा यहाँ बरामदे में बैठकर कुछ समय तक जप करो उनका गांधीर्य तथा मुखमंडल का भाव देखकर कोई बात पूछने का मुझे साहस न हुआ श्री महापुरुष महाराज ने मेरे जैसे दीनहीन साधन सदाचार रहित आजात कुलशील एक मामूली युवक को कृपा करके रामकृष्ण परिवार में सम्मिलित कर लिया यह मेरा परम सौभाग्य है उनकी अपरिसीम करुणा और उदारता से मैं मुग्ध हो गया दीक्षा लाभ के बाद विदा लेकर लौटते समय श्री गुरुदेव ने कहा श्री ठाकुर ही तुम्हारे गुरु हैं जान लेना ठाकुर और मां की श्री मूर्ति के सामने प्रणाम करके सुबह शाम कम से कम एक बार मंत्र का जप करना और श्री ठाकुर के निकट ज्ञान भक्ति के लिए प्रार्थना जताना फिर कहा श्री ठाकुर ही तुम्हारे गुरु हैं उन्हें रोज प्रणाम करना साक्षात जिनसे मैंने मंत्र पाया उनके अर्थात अपने विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा इसके ऊपर कम से कम एक सौ आठ बार मात्र जब की बात मामली मालूम हुई मन में प्रश्न उठने लगा तो क्या एक संख्या का कुछ निगूढ़ रहस्य है लोकोत्तर पुरुष की बात कार्य और आचरण में कैसा गंभीर अर्थ रह सकता है उसकी उपलब्धि करने योग्य शक्ति मुझमें नहीं थी कुछ दिनों के बाद उस संबंध में पत्र लिखने पर गुरुदेव ने उत्तर दिया तुम्हें संख्या रखकर जब करने की आवश्यकता नहीं है घाट बाट में जब जहाँ रहो जितना हो सके जब करते रहना इच्छा हो तो अपने मंत्रदाता गुरु को भी प्रणाम कर लेना जो कुछ नियम था उसे भी उठा दिया आशा और निराशा के भीतर मेरे दिन बीतने लगे 1925 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में मैं वायु परिवर्तन के लिए वैद्यनाथ धाम गया था जाने के पहले मठ में श्री गुरुदेव के चरणों के पास आकर उपस्थित हुआ मेरा कुशल समाचार पूछने के बाद उन्होंने कहा हम लोग व्यवसायी गुरु नहीं हैं हम लोग लोगों को धोखा नहीं देते अब यहाँ आए हो तो कोई डर नहीं श्री ठाकुर बड़े ही दयालु हैं मैं साधन भजन नहीं जानता मुझे पर कृपा कीजिए मुझ पर कृपा कीजिए ऐसा कहकर उनके प्रार्थना करना इस प्रकार अनेक उपदेश दिए हृदय भर गया बैद्यनाथ धाम में मैं दो महीने रहा बाबा बैद्यनाथ का जब दर्शन करने जाता तो मैं ठाकुर श्री कृष्ण कहकर प्रणाम करता था ऐसा बुद्धि भ्रम क्यों हुआ यह सोचकर पश्चाताप होने लगा श्री श्री महापुरुष महाराज को पत्र द्वारा विदित किया उन्होंने लिखा कोई चिंता नहीं ठीक ही थी है एक ज्ञान ही ज्ञान है महान भाग्य से ही मनुष्यों में श्री रामकृष्ण ही सर्वदेव देवी स्वरूप है ऐसा ज्ञान होता है गुरुदेव के इस उपदेश से मुझे बड़ी सांत्वना तो मिली